पातंजल योग सूत्र समाधिपाद तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा का समापत्ति बयालीस शब्द अर्थ और उससे उत्पन्न ज्ञान जब मिश्रित होकर रहते हैं तब वह सवितर्क अर्थात वितर्क युक्त समाधि कहलाती है यह शब्द का अर्थ है कंपन अर्थ का मतलब है वह स्नायुविक शक्ति प्रवाह जो उसे भीतर ले जाता है और ज्ञान का अर्थ है प्रतिक्रिया हमने अब तक जितने प्रकार की समाधि की बात सुनी है पतंजलि इन सभी को सवितर्क कहते हैं इसके बाद वे हमें क्रमशः और भी उच्चतर समाधियों की शिक्षा देंगे इन सवितर्क समाधियों में हम विषय और विषय इन दोनों को संपूर्ण रूप से पृथक रखते हैं यह पार्थक्य या भेद शब्द उसके अर्थ और तत्प्रसूत ज्ञान के मिश्रण से उत्पन्न होता है पहले तो है बाह्य कंपन शब्द जब वह इंद्रिय प्रवाह द्वारा भीतर प्रवाहित होता है तब उसे अर्थ कहते हैं उसके बाद चित्त में एक प्रतिक्रिया प्रवाह आता है उसे ज्ञान कहा जाता है जिसे हम बाह्य वस्तु की अनुभूति कहते हैं वह वस्तुतः इन तीनों की समष्टि संकीर्ण मात्र है हमने अब तक जितने प्रकार की समाधियों की बात सुनी है उन सब में यह समि ही हमारे ध्यान का विषय होती है इसके बाद जिस समाधि के बारे में कहा जाएगा वह अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितरका तिरालीस जब स्मृति शुद्ध हो जाती है अर्थात स्मृति में जब और किसी प्रकार के गुण का संपर्क नहीं रह जाता जब वह केवल ध्येय वस्तु का अर्थ मात्र प्रकाशित करती है तब उसे निर्वितर्क अर्थात वितर्क शून्य समाधि कहते हैं पहले जिस शब्द अर्थ और ज्ञान की बात कही गई है उन तीनों का एक साथ अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब वे और अधिक मिश्रित नहीं होते तब हम अनायास ही इन त्रिविध भावों का अतिक्रमण कर सकते हैं अब पहले हम यही समझने की विशेष चेष्टा करेंगे कि ये तीन क्या हैं देखो यह चित्त है यह हमेशा याद रखना कि चित्त अर्थात मनस्तत्व की उपमा सरोवर से दी गई है और स्पंदन शब्द या ध्वनि सरोवर के सतह पर आए हुए कंपन के समान है तुम्हारे अपने भीतर ही यह स्थिर सरोवर विद्यमान है मान लो मैंने गाय शब्द का उच्चारण किया जो ही वह तुम्हारे कान में प्रवेश करता है त्यों ही तुम्हारे चित्तरूपी सरोवर में एक कंपन उठा देता है यह कंपन ही गाय शब्द से सूचित भाव या अर्थ है तुम जो सोचते हो कि मैं गा, एक गाय को जानता हूँ वह केवल तुम्हारे मन के भीतर रहने वाली एक तरंग मात्र है वह बाह्य एवं अभ्यांतर ध्वनि स्पंदन की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न होती है उस ध्वनि के साथ वह तरंग भी नष्ट हो जाती है ध्वनिजनित लोभ के बिना तरंग रह ही नहीं सकती तुम पूछ सकते हो कि जब हम गाय के बारे में केवल सोचते हैं पर बाहर से कोई ध्वनि कानों में नहीं पहुंचती तब भला ध्वनि कहाँ रहती है उत्तर यह है कि तब वह ध्वनि तुम स्वयं करते हो तब तुम अपने मन ही मन गाय शब्द का धीरे धीरे उच्चारण करते रहते हो और बस उसी से तुम्हारे भीतर एक तरंग आ जाती है ध्वनि के इस संवेक के बिना कोई तरंग नहीं आ सकती और जब यह संवेग बाहर से नहीं आता तब भीतर से ही आता है ध्वनि के साथ ही लहर का भी नाश हो जाता है तब फिर बच क्या रहता है तब उस प्रतिक्रिया का परिणाम भर बच सक रहता है वही ज्ञान है हमारे मन के अंदर ये तीनों इतने दृढ़ संबद्ध हैं कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते जो ही ध्वनि आती है त्यों ही इंद्रियाँ स्पंदित हो हैं और प्रतिक्रिया के रूप में एक तरंग उड़ जाती हैं ये तीनों क्रियाएं एक के बाद एक इतनी शीघ्रता से होती है कि उनमें एक को दूसरे से अलग करना अत्यंत कठिन है यहाँ जिस समाधि की बात कही गई है उसका दीर्घ काल तक अभ्यास करने पर स्मृति समस्त संस्कारों की आधार भूमि शुद्ध हो जाती है और तब हम उनमें से एक दूसरे को अलग कर सकते हैं इसी को निर्वितर्क या तर्क रहित समाधि कहते हैं